नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं निश्चय पर कहते है निश्चय में विजय है एक बार हुआ ऐसा कि दूर एक गांव में एक पति पत्नी का आपस में बहुत प्यार था एक बार वे दोनों जहाज पर सफर कर रहे थे अचानक समुन्द्र में तूफान उठा और सब घबराने लगे पत्नी ने देखा कि उसका पति एकदम निर्भीक होकर बैठा है तब तो उसने पूछा आपको डर नहीं लग रहा है और और और तब पति ने तुरंत अपने मयान से तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पर रख दी और पूछा बताओ तुम्हें डर लग रहा है तो पत्नी ने जवाब दिया कि मुझे मालूम है आपको मुझसे बहुत प्यार है इसीलिए आप मेरी गर्दन नहीं काट सकते तब पति ने कहा इतना ही निश्चय इतना ही विश्वास मेरा परमात्मा में है इसीलिए मेरा किसी किसी भी भी बात में, कारण से अकल्याण हो सकता तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि निश्चय में ही विजय है इसीलिए निश्चय बुद्धि बनो और परम परंप शक्ति परम पिता परमात्मा पर पूरा निश्चय करते हुए अपने कार्य करते जाए